तो बजी ज़िंदगी का जो है वो दर्शन करते होंगे तो आएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो कल से जो है कल से भगवान ने चाहा कल से हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर जाएंगे तो अब हमें एक रास्ता नजर आ गया कि सात तारीख को एक खत्म तो कभी भगवान के लिए की विश्राम होती है तो भगवान ने कल तारीख को विश्राम देंगे तो आइए अब थोड़ा सा समय आप सबका लगेगा नव में हम प्रवेश करते हैं नव स्तर के अंदर चौबीस अध्याय हैं तेरह अध्याय में सूर्य वंश और ग्यारह अध्यायों में चंद्रमा वंश की कथा आती है सूर्य वंश में आए भगवान श्री रामचंद्र जी और चंद्रमा वंश में आए श्री श्याम जी भगवान श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक मैं इन दोनों वंशों का आपको हजारों साल भी लगा दूँ पर विस्तार ऐसी तुम्हें नहीं कह सकता तो अति संशोष बहुत शोर्टकट में तो सुखदेव जैसे महापुरुष जब कह रहे हैं कि मैं इन दो वंशों की विस्तार से कथा नहीं कह सकता तो मुझद क्या होगा, जो मैं कह सकूं, आकाश का अंत नहीं है लेकिन पक्षी फिर भी उड़ते हैं जो उड़ान है जितने पड़े उतना उड़ तो ले आकाश का तो अंत नहीं ये थोड़ी तो उड़ना ही छोड़ गए तो आई आप नाश में दोनों वंश की कथाओं को हम श्रवण करते हैं पापों का नाश होता है ये कोई आम वंश नहीं है ऊंच कोटि के वंश है जिसमें भगवान का अवतार हुआ बोलो दीन बंधु तो भगवान की जय है तो सबसे पहले भगवान श्री नारायण है भगवान श्री नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए ब्रह्मा जी के मन से मरीची ऋषि का जन्म हुआ और मरीषी ऋषि के पुत्र हुए कष्टव ऋषि कश्यप ऋषि के पुत्र हुए विवस्वान जिसे कहते सूर्य और इन्हीं विवस्वान सूर्य से चला सूर्य वंश इसलिए से कहा गया सूर्य विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध मनु जितनी जिनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा संतान नहीं होती थी तो उस समय श्राद्ध मनु ने विशेष ऋषि से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया ब्राह्मणकर्ताओं के पास मैं श्रद्धा गई हमको छोरा नहीं हमको तो छोरी चाहिए समय आने पर छोरी की जगह छोरी का जन्म हो गया जिसका नाम हुआ इलाका अब हुआ ये हुआ ये इस मनु ने विशेष ऋषि से कहा कि हमने तो पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया था छोरी से होगी ऋषि ने कहा कि आपकी पत्नी ने कामना करी छोरी की चिंता मत करो भगवान ने कहा ये छोरी ही क्या बन जाएगा, छोरा बन जाएगा तो विशेष ऋषि ने उस टीला नाम की छोरी को सुधुम नाम कुमार सुधुम नाम के राजा के रूप में प्रकट कर दिया मतलब तो छोरा बना दिया एक दिन सुधुम घूमने के लिए गए और कीला वर्षा कांड में चले गए इस मन में प्रवेश करते ही सुदुम जो राजकुमार था वो दोबारा राजकुमारी उला बन गया जो इनका घोड़ा था वो घोड़ी बन गया और जितने जो उनके सिपाही तो थे सब महिला पुलिस बन गए परिषद जी चौंक ये क्या होगा सुखदेव जी कहते राजन इस मन को महादेव का श्राफ है कोई भी नर यहाँ नहीं जा सकता और जाएगा तो वो नारी बन जायेगा बोलो दीन बंधु भगवान है आप तो शराब देवे परेशान बोले बड़ी मुश्किल से छोरा मिला वो भी छोरी बनी आप क्या करें तो विशेष ऋषि से पूछ लिया भाई ये क्या हुआ उस समय विशेष ऋषि ने ध्यान किया बोले उसने महादेव का शाप लगा दिया तो सुधुम तो को उन्होंने ढूंढ लिया लिया लेकिन हुआ क्या जब सुधुम राजकुमारी बने उस मन से दूसरे मन में गए थे तो चंद्रमा कुमार बुद्ध ऐसी इनका गंधर्व विवाह हो गया और जब गंतर विवाह हुआ तो इनसे पुत्र जन्मा जिनका नाम हुआ पुरुवा महाराज राजा पुरुवा जिसे अहल जी कहते हैं यही पूर्वा महाराज ने दो वंशों को संभाला सूर्य वंश भी और चंद्रमा वंश को भी संभाला इस तरह से शिव जी ऐसी प्रार्थना करी तो एक महीने सुदुम छोरा और एक महीने छोरी बन जाता था अब इससे काम नहीं चलेगा श्राद मनु ने भगवान की कृपा से अपनी पत्नी के द्वारा दस पुत्रों को और जन्म दिलवाया नर्क शरिया नभ आदि ये दस पुत्र श्राद्ध मनु के हैं। श्राद्ध मनु के पुत्र थे शरियाती की शरियाती महाराज जी की कन्या की सुकन्या एक दिन राजा शरियाती पिकनिक मनाने के लिए गए चमन ऋषि के आश्रम था बड़ा सुंदर वन था सुकन्या सचियों के सन घूम रही थी, मिट्टी की भामी नजर आई एक मिट्टी का टेला वाला नजर आया दूध ज्योति चमकती हुई नजर आये सुकन्या ने काटा मारा ज्योति से खून निकलने लगा जितने लोग पिकनिक मनाने आए थे मनोरंजन करने के लिए आये सबका मलमूहत राना बना हो जाए पेट फूलने राजा शरियाती धर्मात्मा थे समझ गए की चमन ऋषि का किसी ने अपमान कर दिया सुकन्या ने कहा क्या हुआ ये मुझे पता नहीं मैंने एक ज्योति को काटा मारा उससे रथ गहने लगा इतने में चमन ऋषि की आगे ने हमारी आँख छोड़ दी ये मेरा श्राप है इसलिए तुम्हारी कन्या यहाँ रहेगी मुझसे विवाह करेगी तब ही सब शाप से मुक्त होंगे सुकन्या बड़ी धार्मिक थी बोले पिताजी मेरे त्याग ने सबका हित हो जाए तो मैं कार्य करने के तैयार हूँ इस तरह ऐसी सुकन्या ने चम ऋषि से विवाह कर लिया आगे चलकर कुमारों कुमार तुम्हारे चमन ऋषि युवक हो गए थे आगे प्रसन्न आता है आइए कथा को आगे लेकर हम चलते हैं। राजा श्राद्ध मनु के पुत्र हुए नमक नमक के पुत्र हुए नाभाग महाराज नाभाग जो था वो बहुत तपस्वी था मन तो में कब करने चला गया नमक बूढ़े हो गए तो नमक के जो दूसरे पुत्र थे ना उन्होंने राज्य आपस में बांट मारे और नाभाग के हिस्से में पिताजी को दे दिया जब तब कर आए भाइयों ने कहा भाई, भाई तुम्हारे हिस्से में पिता है राज्य तो हमने ले लिया उस वक्त जो है राजा नमक ने कहा मेरे पुत्र नाभाग अंगिरा गोत्री कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ तो बड़ा सुंदर होता है पर अंत में मंत्र में कुछ गलती हो जाती है इसलिए वो स्वर्ग में नहीं जा सकते तुम अगर उस कमी को पूर्ण कर दो तो जितना धन धान्य है वो सब तुम्हें दे दिया है। यज्ञ पूर्ण हो गया वो शरीर सही चले गए पर जितना सोना चादी हीरे मोती थे वो सब दे, दे दिया नाबार्क नाभाग जब समेतने लगे तो एक काला पुरुष आया। उसने कहा ए नाभाग ये सब हमारा हिस्सा है तुम इसे नहीं ले सकते अगर तुम्हें नहीं यकीन है तो जाकर अपने पिता नमुख से पूछो। नाभाग ने कहा अच्छा उस पुरुष ने कहा काले पुरुष ने काले पुरुष ने कहा का, कि हम यहीं विराजमान तुम जाओ। जब तक तुम नहीं आओगे मैं जाने वाले नाभाग गए बोले पिताश्री यज्ञ तो पूर्ण हो गया सब उन्हें हमें सौंप दिया एक जब समेटने लगे तो एक काला पुरुष है बड़ा था उसने कहा ये सब हमारा है नबक मुस्कुराने लगे ना। बोले नाभाग तुम्हें पता तो कौन है बोले हर हर महादेव की जय आपने कथा में सुना कि यज्ञ में जितना बचा भाग वो सब महादेव का होता है उस समय नमक ने कहा कि वो पुरुष ठीक कह रहे हैं वो महादेव है इसलिए वो सब हिस्सा महादेव का नाभाग दौड़े दौड़े बोले प्रभु क्षमा करना मेरे पिताजी ने कहा है कि सब हिस्सा आपका ही है महादेव खुश हो महादेव ने कहा मैं वहाँ साक्षी नहीं था मैं यहाँ था पर जो तुम्हारे पिता ने कहा तुमने सब सगर मुझसे कह दिया इसलिए मैं प्रसन्न हूँ है तो मेरा हिस्सा पर मैं तुम्हें दे देता हूँ इतना धन मिला कि उन भाइयों के पास भी क्या होगा ऐसा वर्णन दिया गया है और अब जिनका नाम लेने जा रहे हैं हमारा जीवन सफल हमारी जो छह दिन की मेहनत और सातवीं दिन के जो हमारे कुछ घंटे गए न उन सबकी मेहनत पूर्ण हो जाएगी और हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं आपको राम कथा नहीं सुननी है और रामकथा का केवल फल लेना है इन महापुरुष का चरित्र सुन लो इनका नाम सुन लो कथा सुनने का फल मिल जाता है ऐसे परम भागवत है तो इनका पवित्र नाम हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर जाएगा हम पर कृपा कर देगा तो ऐसे जोर से जे कार इनका लगाइए बोला अम्बरीश महाराज की श्री अम्बरीशी महाराज कौन है अमरीश महाराज सबसे वसुंधरा के राजा काम क्या है बोले मंदिर की झाड़ू को क्या करना बहुत दूर की नदी सा वहां से पानी भरकर साफ सफाई करते थे भगवान को श्रृंगार अपने हाथ से कराते थे अपने हाथ से भोजन बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे चक्की भी खुद पीसते थे गर्मी का मौसम लू चल रही है पसीना भैया और चक्की पीस थोड़ी देर में सुगंधित खशबूदार ठंडी ठंडी हवा आने लगी। अम्बरीश महाराज जी वो मौसम कैसे बदले गए जैसे ही अम्बरीश महाराज जी ने पीछे देखा तो वो जगतनाथ भगवान श्री हरि अपने सीताम्बर से अमृत महाराज जी को हवा कर रहे थे। बोलो दीदल भगवान दीद। अमरीश महाराज जी रोने लगे चरणों में गिर गए प्रभो हम किन कर हम पति जन हमारा कर्तव्य आपकी सेवा करना और आप हमें हमला हाँ कर रहे भगवान ने कहा अमरीश तो इतना बड़ा सम्राट इतना बड़ा सम्राट होकर मेरे मंदिर की झाड़ पूछ करता है क्या मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता इसलिए आज से सुदर्शन चट कर मेरा नहीं तेरा हुआ एक दिन अमरीश महाराज जी ने निर्जल एकादशी का व्रत किया अच्छा एकादशी तो द्वादशी प्राण होता है कैसे होता है कि जैसे ना शुरू हो सौ है और जैसे वार वारस हुई तो व्रत आपको खोलना है तेरस में नहीं जा सकते आप हम लोग जो वर्त खोलते ना हम बारह को कुछ से तेरस में खोलते हैं वर्ष पर इसमें ऐसा नहीं होता पूरे साल का होता है ये वर्त तो अमृत महाराज जी ने एकादशी का व्रत रखा दूसरे दिन दुआदशमी आ गई दुर्वासा ऋषि आ गए अपने शिष्यों को लेकर अमृत महाराज जी ने कहा अरे ऋषि आपका स्वागत है अब हमारी पीती भी व्रत खोलने की तो हमारे यहाँ भोजन कीजिए हमें आशीर्वाद की दीजिए फिर हम भी भोजन करने के अपने व्रत को खोल लेंगे दुर्माशा जी ने कहा सुनिए अमरीश जी हम जा रहे हैं स्नान करेंगे भजन करेंगे संध्या वंदना कर, कर आएंगे तो अमरीश जी महाराज जी सोच हैं कि सवेरे छह बजे व्रत खोलना है तो शाम के छह बजे आएंगे हमारा व्रत खंडित हो जाएगा क्या करना चाहिए विद्वान पंडितों से पूछ लिया पंडितों ने कहा देखो राजन तुम्हारा निर्जल वर्ग है तुम जो तुम्हारा जो समय है मिसाल दे रहा हूँ सवेरे 6 बजे का तुम भगवान का चंगा मृत दे लो अपने निर्जल वर्ग को खोल लो जब जो दुर्भाग्य है तब तुम भोजन पा लेना ताकि तुम्हारा वर्त भी ले जाए और तुमने जो निवेदन दिया वो भी पूर्ण हो जाए आज प्रभु आज भोगे रहेगे हमारी वजह से हम देर से गए तो क्योंकि प्रभु भोजन ही नहीं खा रहे थे ये नियम है ऐसा है शिक्षा लेनी चाहिए जनादन आचार्य जी नजफगढ़ में दिल्ली में हम उनके पास थे ऊंच कोटी के वैष्णव ब्राह्मण भोजन नहीं करते कृष्णा किशोर जी ने पा लिया उनके पति महाराज जी आपने पा लिया उन्हें फिर भोजन लेते क्या हमारे सबके सनातन धर्म के अंदर क्या निम्रता बताई गयी है कोई ऊंच नीचो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता महाराज लेकिन देखे अतिथि देवो भव आचार्य देवो भाव इस तरह से महाराज उन्होंने जल लेकर अपने निर्जल वर्ग को कर दिया दुर्वासा ऋषि को पता लगा कि इसने भोजन कर लिया दुर्वासा ऋषि लाल पूे हमको निवेदन देकर भोजन पा लिया चुटिया को काटा और एक एक को पैदा कर दिया बोले जाओ अमरीश कुमार हो मेरा अपमान कर दिया हम महाराज अमरीश महाराज जी की रक्षा कौन करते थे भगवान का सुदर्शन चक्कर वो डायन जब मारने के लिए आई अमरीत महाराज जी को अम्बरीश महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े इतने में सुदर्शन चक्कर आ गया डायन को मारा और जिसने इस चक्कर को भेजा तो सुदर्शन चक्र तो जिसने इस डायन को भेजा तो सुदर्शन चक्र उसके पास चला गया दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि आगे आ गया सुदर्शन चक्कर पीछे भाग भागते भागते दुर्भागे ब्रह्मा जी के पास बोले रक्षा करो बोले किस से बोले भगवान के सुदर्शन चक्कर से ब्रह्मा जी ने कहा भाग्य आतंकवादी को पना देने वाला आतंकवादी होता है भागा भागा गया बोले महादेव रक्षा करो बोले किस से बोले भगवान के सुदर्शन चक्कर ऐसी महादेव ने कहा कमी वशन आती जिसका सुदर्शन चक्कर है उसी के बाद चला जाए आपको यह दौड़ा दौड़ाया किसके बाद भगवान विष्णु के पास प्रभु कुछ कीजिए रक्षा कीजिए बोले किस बोले आपके अमोक सुदर्शन भगवान ने कहा रामकृत मानव के बाल में वर्णन दिया गया है क्या कहा था देव ऋषि नारायण जी ने जब उनको बंदर का मुँह दे दिया गया भगवान विष्णु को क्या कहा परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई आपके ऊपर कोई नहीं है ना इसलिए आप बहुत शक्तिशाली बनते हो लेकिन यहाँ तो भगवान ने कह दिया मैं स्वतंत्र नहीं हूँ देव ऋषि नारायद जी ने भगवान को स्वतंत्र कह दिया और भगवान अपने मुंह से मैं नहीं हूँ तो कौन है स्वतंत्र बोले मेरे ऊपर मेरे भक्त स्वतंत्र शरणी बेकार चली जाएगी बोले नहीं मैंने किसी की तरह भगाया भी नहीं बोले जिस वैष्णव का तूने अपराध कर दिया है उसकी शरणागति में चलेगा का वकलपत चकृपा सिंधु भय पति का नाम पावने भयो वैष्णा भयो नमो नमः दौड़े दौड़े जा रहे महाराज दुर्वासा ऋषि अमृत महाराज जी ने कहा दुर्वासा ऋषि दुर्वाज भोजन पाई बोले भोजन को छोड़े शांत कर अमर अमृत महाराज जी हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्कर के बाद खड़े हो गए हे भगवान सुदर्शन कक्कर मैंने और मेरे पूर्वजों ने सदेव ब्राह्मणों का सम्मान किया और शांत हो जाओ नहीं हुए नहीं हुए फिर अमृत महाराज जी ने कहा कि मैंने सबके हृदय में चाहे हो अक्षर हो वृक्ष हो पक्षी हो कोई भी हो देव का हो राक्षस सब के अंदर मैंने अपने प्रभु का दर्शन किया हो सबको मैं प्रभु के सम्मान मानता हूँ इसलिए क्या कहते हैं सिया राम माए सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम माया सब के अंदर मेरे प्रभु का दर्शन किया हूँ किसी से कोई वेरना करता हूँ सुन कर भगवान आप शांत हो अब शांत हो हम अमृत महाराज जी ने कहा सरकार भोजन तो पाली थी तुमने भोजन नहीं पाया दुर्वाजा ऋषि ने कहा बोले सरकार आपको निवेदन देकर मैं कैसे भोजन पा सकता हूँ दुर्वाजा ऋषि के नेत्रों से आंसू आने लग गए बोले इतना सहनशील ऐसा ऊँच कोटि का भक्त मुझसे अपराध हो गया मुझे क्षमा कर देना दुर्वाजा ऋषि ने दो मर्तबा, एक जगह ग्यारवेश्वर में कहा की एवं श्रेष्ठ पुरुषम नारायणम तीनों देवो में श्रेष्ठ को नारायण और भक्तों में बता दिया है कि विष्णु भक्त जो है वैष्णव लोग ऊँचे ऊंच कोटि का ना कभी कोई है और ना कभी होगा कि दुर्वासा ऋषि की बात है वाकसा ऋषि कहते हैं की ऐसा भक्त कभी नहीं हो सकता ऐसे अम्बरीश महाराज जी को हम नाम नमन करते हैं इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर राजा योगनाथ युवनाक्ष संतान होती नहीं पत्नियों के संग जंगल में चले गए ब्राह्मणों को दया आ गए बोले राजन हम उपाय करेंगे तुम्हारे यहाँ संतान के लिए तो ब्राह्मणों ने खूब मंत्र पढ़े और एक कल, कलश में पानी भरकर रख दिया सुबह ब्राह्मण ने सोचा कि सुबह रानी को पिलाएंगे ब्रह्मो रख में तो राजा योगनाथ को बड़ी जोर की प्यास लगी। पानी कहीं नहीं मिला तो उसी पानी को पी लिया ब्राह्मण को ले गला का खाली हो गया राजा ने कहा गला तो हमारे पेट में चला गया तो बोले राजन ने बाद भी सुन लो अब छोरा तुम्हारी पत्नी से नहीं छोरा तुम्हारे पेट से ही होगा योनाश की गर्भवती हो गया बता सीधी को फाड़ कर एक बच्चा जन्म ले लिया अब समस्या बढ़ गई को दूध कहा इंद्र ने कह दिया महादाता मैं समझ तो अपनी तिरछी ने छोटी उंगली मुंह में डाल डाल उसको बड़ा कर दिया इसलिए उस बच्चे का नाम मंदा हो गया बोले मंददाता महाराज की मनदाता के सत्य व्रत और इनके वंश में राजा हरिशन्द्र जी आ गए बोलो हरिशन्द्र जी महाराज की हरिचंद के पुत्र रोहित रोहित के पुत्र भावुक भावुक के पुत्र सागर जिनके सात हजार पुत्र मर गए थे तो भागीरथ जी जो है मुगंगा नहीं कर रहे थे असमंजस असमंजस था तो बड़ा लेकिन बच्चों को मार देता था एक मरतबा बच्चों के मामा भाए उसको बुरा भला के लगे राजा ने कहा तू दुष्ट हैं निकल जा मेरे राज्य से तो असमंजस ने अपनी विद्या से उन मरे हुए बच्चों को जीवित कर दिया इनके बेटा हंसुमान हुए हंसुमान है। जी पाताल में गए भगवान कपिल को नमस्कार किया भगवान कपिल ने कहा अगर गंगा जी आ जाए तो तुम्हारे काका बाबाओं का उदाहर हंसुमान है। है। ने तब किया गंगा जी नहीं इनके बेटा दिलीप दिलीप ने तप किया गंगा जी ने दिलीप के पुत्र श्री भागीरथ महाराज जी बोल भागीरथ महाराज की भागीरथ जी को तो गंगा जी ने आने के लिए तैयार हूँ मेरे वेद को कौन करेगा पाताल धरती को चिती पाताल में जाकर स्वर्ग में चली जाऊंगा शंकर जी की तपस्या कर लो शंकर जी का तप क्या शंकर जी ने कहा ठीक हम अपने जथाओं में धन शंकर जी ने गंगा जी को उतार लिया जथाओं में धन कर लिया एक दिव्य रथ में श्री भागीरथ जी आगे आ गए और गंगा जी पीछे गंगा जी ने झंडू राज ऋषि की कुटिया को बहा दिया झंडू राज जो कि राजा से राजपात छोड़कर भजन करने लग गए ऋषि बन गए इनकी कुटिया को गंगा लेकर चली गई ऋषि को क्रोध आ गया पूरी गंगा को ही पी गया। भागीरथ जी बोले गंगा जी कहा ऋषि डकार मार गए महावीरथ जी देखा महाराज बड़ी मुश्किल में गंगा का तप किया शिव जी का तब किया तब जाकर गंगा मिलू और आप डकार मार के कुछ कीजिए प्रकट करे गंगा मैया को उस समय झंडू राज ने कांस गंगा को प्रकट किया झंडू कन्या हो गई और जानवती नाम हो गया बोलो जानवती महारानी की इस तरह से गंगा मैया का अवकरण हो गया इसी वंश में राजा रेतुपरायण हुए ऋतुप्राणी के पुत्र सहदास हुए सहदास के पुत्र अस्मत्व हुए अस्मत्व के पुत्र नारी कवच हुए नारी कवच को कहा जाता है जब परशुराम जी क्षत्रियों को मार रहे थे तो ये राजा औरतों की चीज घुस गया इसमें बचे गए इसलिए नानी का नाम पड़ गया इनके पुत्र खटमांगू हुए खट्मांगु की कथा आपने सुनी जिन्होंने एक मुहूर्त के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया और इनके बेटा दिलीप हुए दिलीप पुत्र श्री रघु हुए और इस वंश को कह दिया रघु कुल सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए रघु महाराज जी रघु महाराज जी के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र हुए बोलो दशरथ जी महाराज की दशरथ क्यूँ कहा जाता है क्यूँकी इनका रथ दसों दिशाओं में जाता था इसलिए नाम पड़ गया दशरथ तीन इनकी पत्नियाँ बतायी गयी है वाल्मीकि रामायण में लेकिन मुख्य एक ही रानिया तीन थी कौशल्या की कई और सुमित्र कौशल्या से एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ शांता शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ मैं जब महाभारत पढ़ रहा था तो महाभारत के वन परवा में बड़ी सुंदर रामायण का वर्णन बड़ी अनोखी रामायण है महाभारत के अंदर वहाँ मैंने पढ़ा है श्रृंगी ऋषि का बड़ा सुंदर था विभाषि कश्यव ऋषि के बेटा है नदी में स्नान कर रहे थे संतान की शक्ति नदी में गिर गई एक हिरनी नदी लिया हिरणी से एक ऋषि का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ श्रृंगी ऋषि जिनके सरपंच दशरथ जी के जमाइ किसी शांता कर्म से कर दिया था और उन्हें ही श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ से देवता प्रसाद लेकर आए उस प्रसाद के तीन भाग कर दिया गया कौशल्या तो के कई सुमित्र में कथा आती है चेटी के भाग कोई गीत गीज लेकर वैंकटाचल पर्वत पर अंजना तपस्या कर रही थी वही पर वो प्रसाद उसे दे दिया गया श्री आनंद रामायण का प्रसंग है आनंद रामायण में जब ऋषि मुक्त पर्वत पर भगवान गए उस समय लक्ष्मण को कहा श्री रामचंद्र जी ने की लक्ष्मण जिस क्षेर के, के प्रसाद ऐसी हम आए उसी प्रसाद ऐसी ये भी आये इसलिए हनुमान जी हमारे भाई है और भगवान ने कहा है कुशलाजी में कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई हनुमान जी जैसे भरत मेरे भाई है जैसे तुम भी मेरे भाई हो इस तरह से हनुमान जी उनके भाई भी लगते हैं ये लिहाजा प्रसाद का दो हिस्सा था सुमित्रा ने केकई को दे दिया आधा प्रसाद कौशल्या ने लिया आधा प्रसाद केकई ने लिया और दोनों रानियों ने आधा आधा प्रसाद सुमित्रा को पदा दिया समय आने आरोप रानिया गरम बरम हो गयी आइए भगवान के अवतार में प्रवेश करते नानी पीति मधुमास पुनीता सुकल पक्ष अभिजीत हरी तीता मध्य दिवस अति शीतल धाम पवन कालोक लोक राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम, राम, राम, राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की ही पवित्र चित्रमास्था नवमी तिथि थी शुक्ल पक्ष का भगवान का प्रिय मुहूर्त अभिजीत मुहत का दोपहर के 12 बजे के समय थे न ज्यादा गर्मी न गर्मी सब लोगों को शांति दिलाने वाला वो समय था सूर्य मंगल शनि शुक्र या ऊंचे घरे ऊंची जगह पर बैठे हुए थे और लगन में चंद्रमा के संग बुद्ध विराजमान थे उस वक्त मंगलवार के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में अवतार ले दिया कौशल्यानंदन भगवान प्रकट हो गए है बोलो कौशल्यानंदन राजा राम रामचंद्र भगवान की हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जहाँ भगवान की जो कथा आए और जहाँ भगवान का वो अवतार हुए तो वह उस धर्म में भगवान का अवतार हो जाता है इस तरह भगवान का यहाँ अवतार हो गया अवरुचित चोर भगवान इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ माँ केके ने पुत्र को जन्म दिया वो है श्री भरत महाराज और दूसरे दिन जो है माँ सुमित्रा से जुड़वा बच्चे पैदा हुए वो है भरत और शत्रु तेरहवे दिन, दिन नामकरण किया गया कि क्षत्रिये और क्षत्रिय का सूत्र जो तेरहवे दिन खत्म होगा। नामकरण किया जो आनंद सिंधु सुख राशि त्रिलोक सुखाशन सो सुख धाम राम अखनामा हाँ अखिल्य लोक दायक विश्रामा जो आनंद के भंडार सुख के सागर उनका बड़ा सुंदर नाम वो हुआ राम दूसरे का नाम भरत तीसरे का नाम शत्रुघन और चौथे का नाम लक्ष्मण भगवान का ध्यान करते कैसे हम राम जी तक पहुँचते है सबसे पहले हमें ध्यान करना पड़ेगा लक्ष्मण का लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है बोले एक लक्ष्य आपका एक लक्ष्य लक्ष होना चाहिए सबू रहा मम प्रभु मैं भगवान को मेरे भगवान का ये नहीं राम जी से काम नहीं हो रहा तो हे दुर्गा जी भी अब आप कुछ कीजिए दुर्गा जी से ना हुआ तो ये शिव जी अब आप कुछ कीजिए ये नहीं एक लक्ष्य बना चाहिए इस तरह से वो हुआ वो लक्ष्मण लक्ष्मण मतलब एक लक्ष्य दूसरा शत्रुगण का आपको ध्यान करना पड़ेगा शत्रुगण कौन हुआ ये हमारी इंद्रिया है ये हमारे शत्रु है इसलिए शत्रुघ्न की कृपा से हम अपनी इंद्रियों को काबू कर सकते हैं इसलिए हमें दूसरा ज्ञान शत्रुग्न पर करना पड़ेगा तीसरा ज्ञान है भरत ध्यान करना भरत भरत कौन है बोले भरपूर राम भक्ति से जो भरपूर है वो भरत है लोग कहते लक्ष्मण की ऊंच कोटि के भक्त है अगर रामायण की बारी की में जाए तो ऊंच कोटि का भक्त केवल भरत है बोले क्यों राम जी जब बचपन में खेलते थे बोलते थे भरत तुम्हें मेरा शत्रु बनना पड़ेगा जी सरकार हम मानेंगे लक्ष्मण जी को कहते नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे हम तो आपको समझे भरत जी क्यों शत्रु बनते थे भगवान के मेरे प्रभु खेल ना सकेंगे मैं शत्रु बनूंगा उनके सामने उन्हें आनंद आएगा तो भरत जी कौन है जो बोले जी प्रभु ऐसा ही होगा लक्ष्मण जी ऐसे नहीं भैया ऐसे करो ये लक्ष्मण है माँ सीता जी, लक्ष्मण जी जब जा रहे थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर सीता जी के पग में का लगा का आर पार हो गया पैर में हाय राम के कर चल दौड़ कर गए अपनी पत्नी के पैर से काका राम जी ने नेहरे क्या भूमि गये भूमि देगी। ऐसे को पाटे मेरी पत्नी को लगे बोले क्यों बोले पता कैसे लगेगा पति की सेवा करने मेरे भाई लक्ष्मण को ऐसे को कष्ट तो हो मुझे राम को ऐसे को कष्ट हो तो। और मेरा भक्त भरत आए तो, तो फूल की तरह मुलायम कोमल हो रहा है बोले क्यों बोले छोटा सा अनु भी लग गया ना तड़प तड़प कर मर जाएगा अच्छा इनकी पीड़ा तुम्हें नजर नहीं आ रही उसकी पीड़ा बड़ी नजर आ रही भूमि ने कह दिया बोले बात सुनो वो तो अपनी पीड़ा से नहीं तब तुम तड़प तड़प कर मरेगा वो ये सोचेगा कि ये अणु मुझे लगा ऐसे कितने अणु मेरे भैया भाभी को लगे होंगे वो ये सोच सोच कर तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसलिए तुम फूल की तरह मुलायम हो जाना ये मानता भरत जी है भरद्वाजी से जब भरत जी मिले थे भरद्वाजी ने क्या बोला बोले सारे पुण्यों का फल गया सीताराम का दर्शन सारे पुण्यों का फल क्या है सीताराम जी का दर्शन लेकिन सीताराम जी के दर्शन का ये फल है भरत मुझे तुम्हारा दर्शन हो गया है क्या एक भैरो नाम के कवि कहते हैं क्या था मुझे ठीक तरह याद नहीं मैं फिर भी कहता हूँ वनवासी राम ने तो योग तो सभी का सहा भारत का भी योग नहीं उनसे सहा गया राम जी ने सब दुख सहन कर लिया पिता का त्याग का मां का त्याग का अयोध्या का त्याग का लेकिन जब त्रिवेणी में आए राम श्री रामचंद्र जी तो हम संकल्प देते नोम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु राज्य श्री श्री ब्रह्मी श्री सवे वराह कल वैभव मंत्र भारत खंड जैसे राम जी ने सुना भारत खंड भरत जी आ गए और वही नदी में गिर गए थे श्रीवहणी ये है श्री भरत महाराज अब तक रामचरित्र मानस में जी क्या कहते थे ऊहा राम ईहा राम लेकिन जब भरत जी आए तो उन्होंने कंपनी चेंज कर दिया जब भरत जी आए तो तुलसीदास जी कहते उहा राम राम भरत अरे साहब ये क्या आपने कर दिया क्यूँ बोले यू कि जिस के केके ने मेरे प्रभु को बनवास में घेला जब तो भरत जी उसको लेकर आ रहे हैं तो मेरा क्या होगा इसलिए राम जी से मिलने उस वन में कुछ लोग हाथी पर जा रहे थे कुछ लोग रथों पर जा रहे थे कुछ पालकी में और कुछ घोड़े पर यही राम जी के पास जाने का मार्ग है हाथी क्या है ज्ञान मार्ग हाथी क्या है ज्ञान मार्ग हाथी की देह बहुत मोटी होती है आंखें बड़ी छोटी होती है लेकिन बड़ी सूक्षम होती है दूर से दूर देख ले जाए कुछ लोग राम जी के पास जा रहे ज्ञान मार्ग और कुछ लोग रतों में जा रहे रत क्या है बोले योग मारे कहते अपने इंद्रियों को काबू करो अपने इंद्रियों को काबू करो अपने इंद्रियों को काबू करो यह रथ रथ योग मार्ग तो पालकी क्या है माता जी पालकी पर जा रही थी पालकी है भक्ति मार्ग गए। भक्ति में होता क्या है तो क्योंकि दूसरे के कांधे पर ही जाता तो भक्त को भगवान के बल पर ही जाता है वो कहते भक्ति मार्ग लेकिन भरत जी इसे आते शरणागति इसलिए उसी शनागति में श्री कृष्णदास जी चले गए इसलिए भरत जी शरणागति और शरणागति ही परिपूर्ण मार्ग है इसलिए भरत का मतलब परिपूर्ण भरत की कृपा होगी तो राम भी आपको सामने नजर आ जाएंगे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को हम बारंबार राम करते हैं राम कथा की कितने आनंद में घोते मारते है तो यहीं पर भगवान की कृपा से हम यहाँ इस ज्ञान यज्ञ को विराम देते हैं तो कल से भगवान ने कहा हम कृष्ण लीला का आनंद लेंगे और चंद्रमा कथा को थोड़ा कहेंगे तो कल ऐसी कृष्ण कथा का, का आनंद और ये कृष्ण कथा की गंगा तीन दिन तक यहाँ भेगी उसमें आनंद लीजिए तथा कहने में मुद्दा ऐसी अपराध हो गया हो अपना सेवक समझकर कर क्षमा कर देना भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे